परम पूज्य प्रात स्मरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणारविंदों में साष्टांग प्रणाम परम श्रद्धे पूज्य स्वामी शांतात्मानंद जी महाराज आदरणीय कानोड़िया जी समस्थित सत्संग प्रेमी सज्जनों भक्तिमती माताओं हम सभी लोग पुनः इस श्री रामकृष्ण आश्रम के पावन प्रांगण में नव योगेश्वरों के माध्यम से जो जीवन के अनेक प्रश्न हैं विदेहराज निमी के प्रश्न थे और वो प्रश्न हमारे आपके जीवन के विदेहराज निमी ने नव योगेश्वरों से पूछा माया से छूट करके सदगुरु की कृपा से आपने जो बताया भगवान की अनुभूति होती है भगवान का अनुभव होता है वो नारायण का स्वरूप क्या है भगवान कहते किसको है नारायण कहते किसको है आजकल के जो यंग जनरेशन है वो तो कई बार कहते हैं कि भगवान है भी क्या तो कोई उसको भगवान कहता है कोई ब्रह्म कहता है कोई परमात्मा कहता है कोई गॉड कहता है कोई सुपर पावर कहता है लेकिन वो भगवान का कुछ कुछ तो पता लगना चाहिए ना तो ठीक है जो सगुण साकार रूप में भगवान है वो तो जब हमारे जीवन की भक्ति बढ़ेगी प्रेम बढ़ेगा तब हमको दर्शन देंगे लेकिन वो परमात्मा है ये तो निश्चित है सब जगह है ये भी निश्चित है सबके अंदर है ये भी निश्चित है क्योंकि जब आदमी कोई भी नॉर्मल व्यक्ति भी परेशान होता है किसी से तो बोलता है ठीक है कोई नहीं देख रहा है ना तो भगवान तो देख रहा है भगवान तो सब जगह है तो वो जो भगवान सब जगह है जो नारायण सब जगह है जो परमात्मा सब जगह है वो कौन सा है वो कैसे पता लगे तो परमात्मा के दो रूप हमारे शास्त्रों में बताए गए एक निर्गुण निराकार और एक सगुण साकार वैसे कहीं कहीं और अगर विस्तार में देखा जाए तो तीन रूप मिलते हैं निर्गुण निराकार सगुण निराकार और सगुण साकार निर्गुण निराकारुष परम अधिष्ठान तत्व को बोलते हैं जो निष्क्रिय है निर्विकार है अजन्मा है अरूप है अनाम है वो तो निर्गुण निराकार ब्रह्म तत्व सगुण निराकारुष को बोलते हैं जो सबके हृदय में अंतर्यामी के रूप में साक्षी के रूप में दृष्टा के रूप में बैठा हुआ है उसको सगुण निराकार बोलते हैं और सगुण साकार श्री राम के रूप में श्री कृष्ण के रूप में भगवान शिव के रूप में भगवती दुर्गा के रूप में गणपति के रूप में सूर्य के रूप में अनेक रूप में जो ठाकुर विद्यमान है उनको हम बोलते हैं सगुण साकार तो यहां पर पहले वो वर्णन करते हैं योगेश्वर निर्गुण निराकार परमात्मा का और जो निर्गुण निराकार परमात्मा है वही सगुण निराकार है उसका कैसे पता लगे जो सब जगह है वही सब जगह है तो हमारे शरीर में है हमारे अंदर है वो किस रूप में है? कैसे उसको खोजें तो यहाँ पर वर्णन करते हैं बड़ा सुंदर स्थित उद्भव प्रल हेतु रेतुरस्य यप्न जागर सुसुप्ति सु सदिश्च देसुदयान चरंतिन संजीविता तदवे ही परम नरेंद्र हे नरेंद्र हे राजा धीराज महात्मा लोग भी अगर धर्मात्मा राजा हो तो उसका आदर करते कहते हैं उस परमात्मा का वर्णन सुनो जो सब जगह है सबके रूप में है वो कैसा है स्थिति उद्भव और प्रलय मान सृष्टि पालन और प्रलय इसका जो कारण है कारण माने जो सृष्टि करता है पालन करता है और प्रलय करता है माने ये दुनिया ये पहाड़ ये जंगल ये नदियां ये सारा ब्रह्मांड और आज तो साइंटिस्टों ने भी सिद्ध कर दिया है कि ये ब्रह्मांड एक जितना है पृथ्वी एक जो गोला है ऐसे हजारों हजारों ब्रह्मांड अंतरिक्ष में हैं। तो साइंटिस्ट भी प्रूफ करते तीन ब्रह्मांडों की रचना और इनको बैलेंस रखना अंतरिक्ष में है सब आकाश में पृथ्वी भी आकाश में सूर्य भी आकाश में चंद्र भी आकाश में बृहस्पति आकाश में ऐसा अंतरिक्ष में है इनको बैलेंस रखना बराबर दूरी पे रखना ये सृष्टि किसने किया ये अमेरिका ने किया जापान ने किया या चाइना ने किया चाइना करेगा तब तो और गड़बड़ होगा <laughs> मेड इन चाइना जो होता है ना तो यह परमात्मा ने किया आ, ये सृष्टि ये सृष्टि परमात्मा की सृष्टि में जो थोड़ी थोड़ी सृष्टि हम कर लेते हैं ये परमात्मा के अंश के रूप में जीवात्मा करता है घर बना लिया मकान बना लिया पुल बना दिया रोड बना दिया यह मनुष्य कर लेता है भगवान की शक्ति पाके ये छोटे छोटे काम बड़े बड़े काम तो परमात्मा ने किया है कभी विचार किया इतनी वर्षा होती है फ्लड आता है सारा पानी समुद्र में जाता है लेकिन समुद्र का लेवल कभी ऊपर नहीं आता है वो पानी जाता कहा है और समुद्र के लेवल को बैलेंस कौन रखे हुए अगर समुद्र अपनी सीमा से दो मीटर तीन मीटर ऊपर आ जाए तो बहुत सारे सिटी डूब जाएंगे, बहुत सारे कंट्री डूब जाएंगे इसको बैलेंस कौन गवर्नमेंट रख सकती है कोई गवर्नमेंट रख सकती है विश्व की यह परमात्मा की सृष्टि है हा? परमात्मा जब सृष्टि करता है सृष्टि और प्रलय का बार बार वर्णन भागवत में अनेक बार है हमारे गुरुजी से किसी ने कहा कि व्यास जी ने इतनी बार वर्णन क्यों किया सृष्टि प्रलय बार बार क्यों वर्णन किया एक बार कर देते बोले सृष्टि प्रलय का बार बार अगर वर्णन सुनोगे पढ़ोगे तो भी अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ परमात्मा है और सारी व्यवस्था परमात्मा की है क्यों प्रारंभ में परमात्मा अकेला है अकेला एको हम बहुश्याम आ, परमात्मा ने संकल्प किया मैं एक से अनेक हो जाऊं एक परमात्मा द्वितीय परमात्मा संकल्प किया तो माया शक्ति को स्वीकार किया माया शक्ति को स्वीकार करके सत्व रज तम की साम्यावस्था जो प्रकृति है उसमें काल शक्ति से क्षोभ किया प्रकृति में जब क्षोभ हुआ तो सबसे पहले महातत्व का जन्म हुआ जिसको समष्टि बुद्धि भी बोलते हैं या ब्रह्मा बोलते हैं। उसके बाद जब महत तत्व में क्षोभ किया तो अहन तत्व का जन्म हुआ अहंत तत्व को हम लोग रुद्र भी बोलते हैं और अहंकार भी बोलते हैं अहंकार तीन तरह का हो गया सात्विक राजस और तामस तामस अहंकार से आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी ये पंचभूत प्रकट हुए मस अहंकार से राजस्व अहंकार से महाराज पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया बुद्धि और प्राण भागवत के अनुसार उपनिषद के अनुसार थोड़ा भेद भागवत के अनुसार राजस्व अहंकार से पांच ज्ञानेंद्रिया, पांच कर्मेंद्रिया, बुद्धि और प्राण ये राजस्व अहंकार से जन्म लेते हैं और सात्विक अहंकार से सभी इंद्रियों के देवता और मन सात्विक अहंकार से जन्म लेता है ये सभी तत्वों को परमात्मा एक ब्रह्मांड गोल के रूप में बनाता है फिर वो परमात्मा इस ब्रह्मांड गोल में प्रवेश कर जाता है प्रवेश करने के बाद विस्फोट करता है विस्फोट करता है तो ब्रह्मांड गोल टूटने के बाद एक विशाल पुरुष का जन्म होता है जिस विशाल पुरुष को हम लोग विराट पुरुष बोलते हैं जिसके हजारों हाथ हजारों पैर हजारों आंखें सहस्त्र शेरखा पुरुखा सहस्रक्षा वेद मंत्र जिसका वर्णन करते हैं, वो विराट पुरुष। ऐसे सृष्टि होती है आज साइंस भी सिद्ध करता है कि विस्फोट से बहुत बड़ी सृष्टि होती है विस्फोट से बहुत बड़ी ऊर्जा प्रकट होती है जो अणुबम परमाणु बम विस्फोट से ही तैयार अणुअणु में परमात्मा विद्यमान है अगर उसकी शक्ति नहीं होती तो अणु बम कहाँ से बनता परमाणु बम कहाँ से बनता है परमात्मा की शक्ति एक एक कण में जो हम लोग बोलते हैं ना विद्यमान परमात्मा प्रकट हुए फिर उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को परमात्मा ने ज्ञान दिया चतुश्लोकी भागवत के माध्यम से फिर आदेश दिया कि तुम दुनिया की सृष्टि करो और दुनिया की सृष्टि करने के लिए सबसे पहला जो कपल हुआ ब्रह्मा जी के शरीर से जो प्रकट हुआ उनका नाम हुआ स्वयंभू मनु और शत्रुपा वहां से सृष्टि प्रारंभ हुई तो जो परमात्मा इस सृष्टि का कारण है जो ब्रह्म परमात्मा इस सृष्टि को करता है और इस सृष्टि का पालन करता भी वही है पालन करता मानी सबकी व्यवस्था चलाने वाला सबके भोजन वस्त्र की व्यवस्था करने वाला आपको अगर भगवान ने शक्ति दी है तो लोगों की सहायता करना लेकिन अभिमान मत कर लेना कि हम कर रहे हैं भगवान तुमसे करा रहे हैं भगवान तुमको यश देना चाहते हैं रहीम जी जब लोगों को दान करते थे तो बताते हो सिर नीचे को झुका के दान करते थे लोगों ने पूछा महाराज आप दान भी करते हैं तो इतना संकोच क्यों करते हैं सिर नीचे को क्यों झुकाए रहते रहीम दास जी ने कहा देने वाला तो कोई और है लोग हमारी जय जयकार करते हैं इसलिए हमको बड़ा संकोच होता है देन हार को और है जो पूर्वय दिन रैन लोग हम ही करे भ्रम करें ताते नीचे नयन ये दान का तरीका है ये देने का तरीका है अगर भगवान ने शक्ति दिया है हमारे गुरुजी सुनाते थे कि एक बार लक्ष्मी जी से भगवान ने कहा कि मैं तीन दिन से ज्यादा किसी को भूखा नहीं रखता बहुत ज्यादा होगा मैग्जिम तीन दिन उसके व्यवस्था भोजन के मैं करता हूं सबको खिला के ही खाता हूं लक्ष्मी जी को विनोद सूझा जानते हो लक्ष्मी जी ने क्या किया एक दिन एक चैटी को पकड़ के डिबिया में बंद कर लिया और भगवान को नहीं बताया उन्होंने सोचा कि इस चैटी को कैसे खिलाते हम देखते हैं जब भगवान को महाराज राजभोग लगाया भगवान भोजन करने लग गए तो लक्ष्मी जी ने पूछा प्रभु सबने भोजन कर लिया बोले हाँ सबने कर लिया लक्ष्मी जी मुस्कराने लग गई भगवान ने कहा क्यों मुस्करा रही हो बोले सबने कर लिया बोले हाँ सबने कर लिया लक्ष्मी जी बोले मैंने अपने डिबिया में एक चैटी को बंद कर रखा है इसको भोजन तो नहीं मिला भी वो तो बंद है तो सबने कैसे कर लिया भगवान ने लक्ष्मी जी से कहा जरा डिबिया खोलो डिबिया खोली तो उसमें एक चावल पड़ा हुआ था चीटी खा रही थी लक्ष्मी जी ने कहा चावल कहां से आया बोले जब तुम डिबिया बंद कर रही थी मेरे माथे में तुमने चावल लगाया था ना मैंने ऐसे झड़क दिया था मैं जानता था तुम क्या करने जा रही है मैंने डिबिया बंद करने के पहले चावल उसमें डाल दिया था <laughs> जब तुम बंद कर रही थी आ? परमात्मा को कौन घुमा सकता है तो लक्ष्मी जी हंसने लगी गई अभिप्राय पालन करता सृष्टि करता और पालन करता पालन भगवान करता है ठीक है आप गृहस्थ हैं आपको ड्यूटी मिली है बच्चों की देखरेख करें पालन करें लेकिन ओवर होकर के चिंता मत करें आ, क्या होगा क्या होगा इतने लोग परेशान रहते हैं आजकल एक बेटे के पीछे एक बच्चे के पीछे माता पिता दोनों परेशान रहते हैं दिन भर और इतनी ज्यादा एक्टिविटीज है आ, पढ़ना भी है स्विमिंग भी सिखाना है हॉर्स राइडिंग भी सिखाना है गेम भी सिखाना पता नहीं एक बच्चा क्या क्या करे क्या क्या करो बच्चा भी परेशान माता पिता भी परेशान तो ठीक है पालन करो लेकिन तुलसीदास जी के माता पिता ने तुलसीदास जी का पालन किया क्या किया? नहीं किया हाँ। जन्म लेते ही एक चले गए छह महीने के बाद दूसरे चले गए पालन करता कौन बना परमात्मा हाँ। आकर के स्वयं अन्नपूर्णा उनको भोजन कराती थी पार्वती उनकी देखभाल करती थी इसलिए तुलसीदास तुलसीदास हो गए क्योंकि जो भगवान के भरोसे आगे बढ़ता है हाँ उसको भगवान कहीं का कहीं ले जाता है एक बार पूज राम जी महाराज से किसी ने कहा कि तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने में रत्नावली का बहुत बड़ा हाथ है उनके पत्नी का बोले क्यों बोले अगर वो इतनी जोर से डांट नहीं लगाती तो तुलसीदास जी को वैराग्य नहीं होता और वो तुलसीदास नहीं बनती रामकिंकर जी हंसने लग गए क्यों रामकिंकर जी ने कहा कि अगर पत्नी के डांट से ही कोई तुलसीदास तुलसीदास बन गए तो पांच साल में उसके बाद तो कोई तुलसीदास नहीं बना और डांट का क्रम तो डांट <laughs> का क्रम तो चल ही रहा होगा वो संकोच से कोई बोलता है कोई नहीं बोलता है हाँ डांट डपट तो पड़ती है क्यों पड़ती है कि नहीं आ, देखो, हाँ देखो हां भी बोलती है <laughs> जिनकी पत्नी नहीं आई होंगी वही हाँ बोले होंगे <laughs> नहीं तो घर जाके फिर डांट पड़ेगी तो अभी प्राय तो ये ठीक है वो कारण बन गई माध्यम बन गई लेकिन तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने में भगवान श्री राम का हाथ है भगवान शिव का हाथ है वो तो एक कारण बन गई तो पालन करता आपको जो ड्यूटी मिली है जरूर अच्छे से करो, लेकिन चिंता मत करो। तुम नहीं करोगे परमात्मा करेगा लोग भूल जाते हैं हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा अरे सारी दुनिया का कौन कर रहा है भगवान कर रहा है पालन करता वही है और प्रलय करता कौन है वही है महाराज हाँ प्रलय तो बहुत जल्दी कर देता है वहां तो कुछ लगना ही नहीं है <laughs> थोड़ा सा तेज भूकंप आया गए काम से हाँ कोई संभाल नहीं सकता इतना साइंस आगे बढ़ा है लेकिन अभी भूकंप आने के भविष्यवाणी साइंस भी नहीं कर पाता है नहीं कर पाता है तो करता तेज संसार का पालन का सृष्टि का और प्रलय का जो कारण है और जो कारण नहीं भी है बड़ी विलक्षण बात कहते कारण भी है कारण नहीं भी है दोनों कैसे हो सकता है परमात्मा इस दुनिया की सृष्टि पालन प्रलय का कारण भी है और कारण नहीं भी है भाई जिनकी दृष्टि में दुनिया है अध्यारूप यहाँ निर्गुण निराकार परमात्मा का वर्णन है वेदांत की दृष्टि से जिनकी दृष्टि में दुनिया है उनकी दृष्टि में दुनिया का अभिन्निमित्तोपादान कारण परमात्मा है वो सृष्टिकर्ता भी है पालन करता भी प्रलय करता भी है जिनकी दृष्टि में दुनिया है ही नहीं वहां कारण और कार्य होगा कहां से हाँ जहां दूसरा हुआ ही नहीं जहां अजातवाद है भगवान शंकराचार्य जी का अरे भाई स्वप्न का सृष्टिकर्ता पालन करता प्रलय करता कौन होता है आपके स्वप्न का आप ही होते स्वप्न बनाने वाला भी आपका मन लीला करने वाला भी आपका मन और उठने के पहले संघार करने वाला भी आपका मन तो पालन सृष्टि पालन प्रलय तो रोज आप भी करते हो भगवान ज्यादा बड़ा करते हैं आप थोड़ा छोटा करते हो तो वही काम है ना लेकिन जिसकी दृष्टि में स्वप्न है उसकी दृष्टि में सृष्टि पालन प्रलय है लेकिन जागने के बाद क्या आप बोलोगे स्वप्न था क्या स्वप्न माने स्वप्न ही था स्वप्न माने था ही नहीं जो होता ही नहीं उसका नाम स्वप्न होता है तो स्वप्न को सच मानो तो तो स्वप्न का कारण मन को मानो संस्कारों को मानो अगर स्वप्न को ही नहीं माना जाए तो स्वप्न का कारण भी कोई बनने वाला नहीं इसी प्रकार से वो स्वप्न है तो ये भी एक स्वप्न है ये जागृत स्वप्न है तो परमात्मा जिनकी दृष्टि में दुनिया है उनकी दृष्टि में वो कारण है और जिनकी दृष्टि में अजातवाद एक ही परमात्मा ब्रह्म का विवर्त माया का परिणाम ये संसार केवल प्रतीत हो रहा है बिना हुए हुए प्रतीत हो रहा है आप कहेंगे बिना हुए हुए प्रतीत कैसे हो सकता है आकाश नीला दिखाई देता है क्या आकाश नीला है हा ना बोलिए नहीं है आकाश नीला नहीं है लेकिन दिखाई देता है बिना हुए हुए आकाश नीला कभी नहीं था कभी नहीं होगा जिस समय दिखाई देता उस समय भी नीला नहीं लेकिन दिखाई देता है तो जो वस्तु आंख से दिखाई देती है वो सब सच ही होती है अध्यात्म में इसको स्वीकार नहीं करते व्यवहार में स्वीकार करते भाई हमने आंख से देखा है साक्षी हैं हम इसके लेकिन अध्यात्म में तो इसको स्वीकार नहीं करते आकाश दिखाई देता है लेकिन नीला नहीं होता आकाश दिखाई देता है आप कहेंगे ठीक है आकाश दिखाई देता नीला नहीं होता लेकिन उससे दुख सुख तो नहीं होता है। लेकिन ये दुनिया से तो दुख सुख भी होता है अर्थक क्रियाकारित तो जिसको बोलते हैं दुख सुख क्यों होता अगर ये दुनिया है नहीं अच्छा एक एग्जाम्पल और बताओ प्रातिभाषिक सत्ता जिसको बोलते हैं आपको थोड़ा सा उजाला और थोड़ा सा अंधेरा है रस्सी पड़ी रस्सी में आपको सांप की भ्रांति हो गई भ्रम हो गया कि सर्प है अब सर्प जैसे दिखाई देगा आपको शरीर में कंपन होगा डर लगेगा भय लगेगा जब आप चिल्लाने लग जाएंगे तो पास में से कोई आदमी आएगा टार्च लगा के दिखाएगा तो पता लग जाएगा इस सर्प नहीं है रस्सी है तो आपका डर निकल जाएगा शांत हो जाएंगे वहां सर्प था क्या नहीं था सर्प नहीं था सर्प नहीं था फिर भी सर्प ने दुख भी दिया और जब टार्च से पता लग गया सर्प नहीं है तो सर्प न होने का सुख भी मिला दुख सुख दोनों मिला कि नहीं रस्सी के सांप से दोनों मिला कि नहीं मिला मिला ना तो जो लोग कहते हैं अगर दुनिया नहीं है तो दुख सुख क्यों हो रहा है दुनिया नहीं है तो दिखाई क्यों दे रही है दिखाई क्यों दे रही है इसमें आकाश का उदाहरण हाँ आकाश नहीं है दिखाई देता है कितना भी सिद्ध कर दो नहीं है लेकिन दिखाई तो देगा हाँ प्रतीति जिसको बोलते हैं प्रतीति तो होगी दुख सुख क्यों होता है दुख सुख तो रस्सी का सर्प भी देता है आपके मन की कल्पना के अनुसार तो ये संसार न होते हुए भी जैसे रस्सी का सर्प न होते हुए भी दुख सुख देता है ऐसे संसार न होते हुए भी दुख सुख हमको देता है हमारी मन की कल्पना के अनुसार अर्थ क्रियाकारित तो जिसको बोलते तो महाराज तो इसलिए परमात्मा जिसकी दृष्टि में दुनिया है उसकी दृष्टि में परमात्मा इसका हाँ सृष्टि करता पालन करता प्रलय करता है जिसकी दृष्टि में दुनिया परमात्मा का रूप है ज्यो कहते ब्रह्म का रूप है नाम रूप को बाधित करके उसके दृष्टि में ना तो कार्य है और ना कारण है कार्य कारण होंगे तो द्वैत होगा ना जहाँ एक के अलावा दूसरा है ही नहीं और परमात्मा ठीक है भाई ये तो सृष्टि की बात हो गई कुछ लोगों को समझ में आएगा कुछ लोगों को नहीं आएगा और थोड़ा हाँ पास आवे पिंड में देखें शरीर में देखें और उस परमात्मा का वर्णन कैसे होगा नारायण का स्वरूप क्या है यत तो स्वप्न जागर सुसुप्ति से सद बहिश्चा हूसरी हाँ? पंक्ति वही परमात्मा है वही नारायण है जो जागृत में भी एक जैसा रहता है स्वप्न में भी एक जैसा रहता है और सुसुप्ति में भी एक जैसा रहता है जागृत स्वप्न में, में नहीं है स्वप्न जागृत में नहीं है जागृत स्वप्न सुसुप्ति में नहीं है सुसुप्ति जागृत और स्वप्न में नहीं है ये तीनों अवस्थाएं एक दूसरे में नहीं रहती जब आप स्वप्न देखते हैं तो आप कितने बड़े अमीर हैं, कितने बड़े गरीब हैं उसका कोई महत्व तो नहीं हाँ स्वप्न में जो दिखाई देगा एक राजा भी भिखारी का रूप देख सकता है एक भिखारी भी राजा का रूप देख सकता है महाराज वो स्वप्न होता है तो स्वप्न जागृत में नहीं जागृत स्वप्न में नहीं और सुसुप्ति सुसुप्ति सुसुप्ति जानते हैं ना गाढ़नेत्रा डीप स्लीप जिसको बोलते हाँ कुछ पता नहीं लगता है वहां ना स्वप्न होता है ना जागृत होता है लेकिन तीनों में परमात्मा होता है आप होते आ, तीनों में आप होते वही परमात्मा है जागृत को भी आप जानते हैं आप देखते हैं स्वप्न को भी आप देखते हैं जागने के बाद स्वप्न की गवाही कौन देता है आज मैंने कौन क्या स्वप्न देखा है कौन बताता है आप ही तो बताते हैं ना जागृत में भी आप वही हैं स्वप्न में भी आप वही हैं और आप कहेंगे सुसुप्ति में स्वप्न में मन जगता है बाकी इंद्रियां सो जाती है मन जागता है सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते है सुसुप्ति में वो भी सो जाता है अज्ञान में लीन हो जाता है सूक्ष्म शरीर तो सुसुप्ति में कौन जागता है उसका नाम नारायण है और वो जागने वाला कौन है वो आप है वो आप है। जागने के बाद कौन कहता है ऐसा सुख से सोया कि आज कुछ पता नहीं लगा सुखम अहम अस्वापम ये वेदोक्त ऋचा है न किंचित अवेदिशम ऐसा सुख से सोया कि आज कुछ पता नहीं लगा हा थोड़ा विचार करो अगर यहां पर कोई नाइट वॉचमैन हो और वो सुबह स्वामी जी से बतावे आज रात्रि में कोई बाहर नहीं निकला कोई आया गया नहीं कोई व्यक्ति बताने वाला व्यक्ति जगा हुआ था या सोया हुआ था वो जगा हुआ था बताने वाला व्यक्ति तो जगा हुआ तभी बता सकता आज कोई बाहर नहीं निकला आज कोई गेट के बाहर नहीं गया कोई गेट से अंदर नहीं आया कोई बाहर कमरे से नहीं निकला यह बताने वाला जगा हुआ था तो पता लगना न लगना यह मन और बुद्धि का काम है लेकिन पता लगा कि नहीं लगा ये बताना साक्षी का काम है द्रष्टा का काम है तुम्हारा काम है परमात्मा का काम है जगने के बाद जो कह रहा है आज ऐसा आनंद से सोए क्यों कुछ पता नहीं लगा ये पता किसको लगा ये पता किसको लगा ये शुद्ध वेदांत हाँ भागवत में वेदांत भक्ति कर्म सब कुछ है ये पता किसको लगा कुछ पता नहीं लगा ये गवाही देने वाला कौन है? ये आप है तो ब्रह्मांड में जिसको हम परमात्मा बोलते हैं पिंड में भी तो वही परमात्मा है ना हमारे आपके शरीर में भी तो वही परमात्मा है ना जो उपाधि से जब युक्त हो जाता है तो उसी को हम जीवात्मा बोलते हैं उपाधि से मुक्त हो जाता है तो परमात्मा है उपाधि से युक्त हो जाता है तो जीवात्मा है उपाधि तो उसको बंधन में डाले हुए उपाधि उसको बंधन में डाले हुए ऐसे देखे घड़े के अंदर जो आकाश है उसका नाम घट आकाश इस हाल के अंदर जो आकाश है इसका नाम मठाकाश और हाल के बाहर जो आकाश है उसका नाम महाकाश महाकाश मीन्स परमात्मा मठाकाश मींस ईश्वर घटाकाश मींस जीव हा? तो वास्तव में जो तीनों आकाश हैं आकाश दृष्टि से देखा जाए तो आकाश ही है एक छोटी उपाधि को लेकर बैठा है उसका नाम घटाकाश पड़ गया एक बड़ी उपाधि को लेकर बैठा है उसका नाम मठाकाश पड़ गया एक उपाधि को तोड़ के स्वतंत्र है उसका नाम महाकाश ऐसे ही आ, एक शरीर के अंदर जो अपने को अनुभव कर रहा है उसका नाम जीवात्मा जीव बोलते हैं, माया उपाधि के को लेकर के जो संसार का काम करता है उसको ईश्वर बोलते हैं विद्या और माया दोनों उपाधि से जो परे है उसी को परमात्मा बोलते हैं वही ब्रह्म है वही परमात्मा है तो अभिप्राय वेदांत जो है ना ये सत्य का साक्षात्कार कराता है भक्ति जीवन में परिवर्तन करती है वेदांत सच्चाई का साक्षात्कार कराता है तो यहां पर जो बताया जा रहा है नारायण का स्वरूप वो नारायण आपसे अलग नहीं है आपका स्वरूप है हा? क्यों नारायण का जो वर्णन कर रहे हैं पिपलाइन नाम के योगेश्वर बोले नारायण वही है जो स्वप्न में जागृत में और सुसुप्ति में एक जैसा रहता है एक जैसा कौन रहता है भाई आप ही रहते हैं ना आप ही तीनों के जानकार है ना तो आप अपने को भूले हुए हैं आप अपने को मन मान बैठे आप अपने को बुद्धि मान बैठे आप अपने को शरीर मान बैठे जिस समय मान रहे हैं उस समय भी आप नहीं है लेकिन भ्रम का दुख तो होगा हाँ भ्रांति का दुख तो होगा अरे भाई स्वप्न में एक राजा अपने को भिखारी मान लिया वो दुख पा रहा है उसका वो दुख मिटाने के लिए उसको राजा बनाने की जरूरत है कि जगाने की जरूरत है जगाने की जरूरत है हा राजा तो पहले से है अपने को भूल गया है हाँ भूल के कारण स्वप्न में अपने को भिखारी मान बैठा है दर दर की ठोकर खा रहा है मांग मांग के भिक्षा ले रहा है कोई डांटता है कोई कुछ करता है रो रहा है अः उस राजा को राजा बनाने की जरूरत नहीं राजा तो है वो अपने को भूल गया है कि मैं राजा हूं स्वप्न में अपने को भिखारी मान बैठा है ऐसे ही आप परमात्मा के रूप हैं बनना नहीं है आपके भ्रम को खाली मिटाने की जरूरत है आप अपने को शरीर मान बैठे आप अपने को जाति मान रखें आप अप अपने को एक पोष्ट वाला मान बैठे हयोग्य शरीर से संबंधित जो धर्म है मन बुद्धि से संबंधित जो धर्म है उनको हमने अपने ऊपर आरोपित कर लिए, बस उसको हटाने की जरूरत है जैसे ठाकुर जी का पर्दा लगा हो ठाकुर जी का दर्शन नहीं होता है इसका मतलब नहीं कि ठाकुर अंदर नहीं है ठाकुर अंदर है पर्दा गिरा हुआ है हा? पर्दा हटाने की जरूरत है ऐसे तुम्हारा स्वरूप परमात्मा का स्वरूप है ये जो अविद्या का माया का पर्दा पड़ गया है इसको हटाने की जरूरत है हा? हमारे गुरु जी से एक बार किसी ने पूछा पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज से आपको ज्ञान हो गया गुरुजी बोले अज्ञान खत्म हो गया <laughs> ज्ञान ज्ञान होता नहीं तो स्वरूप है और जो ज्ञान होगा वो खत्म हो जाएगा हाँ ज्ञान तो हमारा आपका स्वरूप है अज्ञान का पर्दा हट गया जो कहेगा हमको ज्ञान हो गया समझ लेना एक बार गुरु जी के पास सही से एक सेवक से गया दिल्ली का ओ वेदांत परिभाषा परमाणु कारिका वो पढ़ता था वेदांत का जोश आया हुआ था हाँ वेदांत का जोश आ जाता है कभी कभी भ्रम हो जाता है के पास गया को प्रणाम किया गुरु जी को बोला मेरे को ब्रह्म ज्ञान हो, हो गया है ज्ञान हो गया महाराज गुरु जी उठ करके बैठे मुस्कुराए बोले घबराओ नहीं अभी कई बार होगा <laughs> अभी तो कई बार होगा ब्रह्म ज्ञान होता थोड़ा है अज्ञान हटता है आ, ज्ञान तो तुम्हारा स्वरूप है अपना स्वरूप है उसी का नाम नारायण है। ए परम हैरेंद्र ये शरीर ये इंद्रियां, ये अंतकरण जिसकी चेतना से चेतन व प्रतीत हो रहे उसका नाम नारायण किसके चेतना से प्रतीत हो रहे हैं हमारी चेतना से आपकी चेतना से इस शरीर से चेतना ही तो निकल जाती है ना जीवात्मा के रूप में आ, शरीर फिर काम करता है आंख काम करती है नाक काम करती है कोई इंद्री काम करती है, नहीं करती है। देह इंद्रिय अंतःकरण जिसकी चेतना से चैतन्य व प्रतीत होते चैतन्य है नहीं ये तो मुर्दा है शरीर हे चलता है यही आश्चर्य है किस दिन चलना बंद कर देगा वो आश्चर्य आ, नहीं है महात्मा लोग कहते हैं ना ये श्वास बाहर जाके लौट आती है यही आश्चर्य है है बाहर जाती है, कोई ब्रेक तो है नहीं कि लौटने के लिए कोई आवश्यक तो नहीं लौट आती है यही आश्चर्य है नहीं लौटने में कोई आश्चर्य नहीं इसलिए श्वास श्वास में राम सुमिर ले वृथा श्वास जनिक हो नारायण श्वास को आवन होए न हो कौन सी अंतिम श्वास होगी जो लौट के नहीं आएगी हिसलिए ते महाराज ये शरीर चैतन्यवत हाँ, यही तो भ्रम है ये शरीर जड़ है इसको हम लोग चैतन्य मान लेते क्यों क्योंकि हम चैतन्य चैतन्य का धर्म शरीर में अध्यास हो जाता है और शरीर का धर्म चैतन्य में मान लेते ये शरीर मरने वाला है हम मर जाएंगे अरे आज तक तुम नहीं मरे सृष्टि बने हुए अरबों वर्ष हो गई आज तक तुम मर गए होते तो यहां नहीं बैठे होते बुरा नहीं मानना आज तक नहीं मरे कितने शरीर बदल गए जब आज तक शरीर बदलने से नहीं मरे तो आगे भी तुम मरने वाले नहीं, नहीं हो शरीर बदलेगा वासांस जीर्णानी यथा विहय नवान गणाति नरो परानी, भगवत गीता में तथा शरीरान विहाय जीर्णानी अन्यानि संयाति नवानि दे तो महाराज ये शरीर शरीर का धर्म आत्मा में और आत्मा का धर्म शरीर में यही गड़बड़ घोटाला है बाहर के घोटाले तो हम लोग बहुत पीछे लग जाते हैं इसने घोटाला किया उसने घोटाला किया अरे तुम अपने शरीर के अंदर सब घोटाला किए हुए हैं। शरीर का धर्म आत्मा में आत्मा का धर्म शरीर में शरीर मरण धर्मा अपने को मरने वाला मान लेते आत्मा हमेशा अजर अमर शरीर को अजर अमर मान लेते जानते हुए भी मान लेते आश्चर्य होता है निगम बोर्ड घाट पहुंचा के आते हैं फिर उनको ये नहीं लगता कि हम भी एक दिन जाएंगे फिर निश्चिंत हो जाते अगर व्यक्ति को ये निश्चय हो जाए कि मेरे को एक दिन यहां से जाना है ईमानदारी से बताना वो व्यक्ति फिर अधर्म करेगा अन्याय करेगा किसी को चीट करेगा अगर उसको निश्चित है मेरे जीवन का एक एक दिन कम हो रहा है और ये सच्चाई अगर आप पचास साल के हो गए तो आपके जीवन के पचास साल कम हुए बढ़ गए कम हुए एक एक दिन एक एक मिनट हमारा शरीर मौत की ओर जा रहा है ये अगर व्यक्ति को ध्यान रहे तो आधे से ज्यादा लोग अन्याय अधर्म चीटिंग करना छोड़ देंगे इकट्ठा करना छोड़ देंगे क्यों इकट्ठा करना यही छोड़ के जाना पड़ेगा सिकंदर जब चला दुनिया से दोनों हाथ खाली थे सिकंदर जब कुछ नहीं ले जा सका आ? कोई कुछ नहीं ले जा सका तो महाराज कहते हैं देहेंद्रिया हृदया एन, एन, पर जिस परमात्मा के द्वारा जिस चैतन्य के द्वारा कितना हम लोग घपला किए हुए घोटाला किए हुए आ, मन का धर्म आत्मा में आत्मा का धर्म मन में दुखी सुखी होना मन का धर्म कभी हम बोलते हैं आज मेरा मन बड़ा आनंदित है कभी बोलते हैं मैं बहुत आनंदित हूं अरे आनंदित तुम हो या मन है? तुम मन के देखने वाले हो मन के साक्षी हो मन सुखी है ये भी तुम देख रहे हो मन दुखी है ये भी तुम देख रहे हो हा? आज बुद्धि में समझ में आ गया यह भी तुम देख रहे हो बुद्धि में नहीं समझ में आया ये समझ किसको आया विचार करो, बुद्धि में समझ में नहीं आया ये समझ किसको आया ये तुमको आया उसके भी तुम साक्षी हो बुद्धि में समझ में आ गया यह भी समझने वाले तुम हो और बुद्धि में समझ में नहीं आया यह भी समझने वाले तुम हो तुम दोनों के दृष्टा हो लेकिन घोटाला मचा रखा है हमको समझ में नहीं आया हमको समझ में आ गया आत्मा का धर्म बुद्धि में बुद्धि का धर्म आत्मा में मन का धर्म आत्मा में आत्मा का धर्म मन में आत्मा का धर्म शरीर में शरीर का धर्म आत्मा में इस प्रकार से जो हम गड़बड़ करते हैं यही हमारे दुख सुख का कारण बन जाता है संजीविता ने जिस परमात्मा की सत्ता से ऐसे समझें करंट एक है लेकिन उसी से एयर कंडीशन चल रहा है उसी से लाइट चल रही है उसी से माइक चल रहा है ये उपाधि है ये जैसी उपाधि होगी करंट उस रूप में आपको उसका महाराज अभिव्यक्ति देगा माइक से आवाज फेंकेगा बल्ब से लाइट देगा एसी से ठंडक देगा लेकिन करंट में कोई फर्क है क्या नहीं है ना फर्क है ना तो बोलते चलो, सरल भाषा में बोल रहा हूं भले वेदांत है करंट में कोई फर्क है नहीं है एक ही करंट है, ऐसे एक ही परमात्मा सबको चैतन्य चे, किए हुए चेतनता दे रहा है ताकत दे रहा है पावर दे रहा है जो साधु है उसको भी वही शक्ति दे रहा है और जो असाधु है उसको भी वही पावर दे रहा है वो किसी का साधक बाधक नहीं है हनुमान जी से रावण से ने पूछा किसकी शक्ति से तो इतना निश्चिंत दिखाई दे रहा है बंदर हनुमान जी ने कहा रावण जिसकी शक्ति से तूने त्रिलोकी जीता है उसी की शक्ति से मैं भी निश्चिंत हूँ शक्ति तो उसी की मेरे राम की शक्ति है तेरे अंदर भी उसी की शक्ति है मेरे अंदर भी उसी की शक्ति है भाई बिजली का काम है पावर देना आप उससे माइक लगा के सत्संग करो तो भी बिजली आपको हाँ धन्यवाद नहीं बोलेगी और माइक लगा के किसी को गाली दो तो भी बिजली आपको अपशब्द नहीं कहेगी बिजली का काम है पावर देना सदुपयोग दुरुपयोग तुम जानो परमात्मा सबको पावर दे रहा है इसलिए निर्गुण निराकार परमात्मा किसी का साधक बाधक नहीं है और निर्गुण निराकार परमात्मा तो रावण के अंदर भी बैठा था कि नहीं बाद। बोलो बाद। था ना अगर वो साधक बाधक होता तो उस निर्गुण निराकार को सगुण साकार राम जी बन के आने की जरूरत नहीं पड़ती रावण का वही हार्ट अटैक कर देते बैठे बैठे हाँ अंदर तो बैठे थे वहीं बैठे हुए थे रावण को वहीं मार देते राम जी बन के आने की क्या जरूरत पड़ी तो जो निर्गुण निराकार परमात्मा है जो सबके अंदर है वही एक तत्व है उसी का नाम नारायण है। अब पता लगा कि नारायण सब जगह है कि नहीं आपके अंदर भी है सबके अंदर जितने लोग बैठे हैं सबके अंदर है और जहां लोग नहीं है वहां भी है वो नारायण लोग कहते हैं ना भगवान सब कुछ देख रहे हैं कैसे देख रहे हैं दो तरह से अगर विराट रूप में देखें तो सूर्य और चंद्र परमात्मा के नेत्र है विराट भगवान के सूर्य और चंद्र से आप कुछ नहीं छिपा सकते दिन में सूर्य भगवान देखते हैं रात्रि में चंद्रमा देखते हैं। भगवान के नेत्र हैं। और अगर सूक्ष्मता में देखें, तो तुम्हारे अंदर जो परमात्मा बैठा है जो सब कुछ देख रहा है उससे कुछ छिपा सकते हो क्यों ठीक से हा ना बोलो नहीं छिपा सकते हो ना तो आप तो कुछ छिपा के काम नहीं करोगे ना इसमें हा नहीं बोल रहे है वो सब जानता है पूज स्वामी रामानंद जी महाराज ओंकारेश्वर के बड़े अच्छे महात्मा थे उनसे एक युवक बोला महाराज आजकल आप जो प्रवचन देते ना ईमानदार रहो सच्चे रहो किसी को चीट मत करो बोले ये जमाना नहीं है वो जमाना चला गया अब अलग जमाना है तो स्वामी जी पूछे क्या जमाना है बोले आज का जमाना है कुछ भी करो किसी को पता नहीं लगना चाहिए स्वामी जी मुस्कराए बोले अच्छा ठीक है भाई तेरी सोच अच्छी है लेकिन तू एक बात बता तू जो भी करेगा वो तेरे को पता लगेगा कि नहीं क्यों भाई अच्छा करो बुरा करो किसी को नहीं पता लगेगा लेकिन तुमको पता होगा कि नहीं होगा और तुम्हारे अंदर जो ठाकुर बैठा है उसको उसको भी लगेगा तो स्वामी जी ने कहा कि तुमको दंड या पुरस्कार देने के लिए तीसरे की जरूरत नहीं है तुमको पता होना चाहिए तुम्हारे ठाकुर को पता होना चाहिए दोनों को हर काम पता है दंड पुरस्कार वाले के लिए वहां तीसरी गवाही की जरूरत नहीं हो तुम ही से पूछे थे तुमने ये किया था नहीं किया था अगर ने कैदों को नहीं किया था तो डेट और समय सब ठाकुर जी बता देंगे इस समय यहाँ पे किया था तो महाराज तो ये जो है सबके अंदर तो जो कहते हैं ना भगवान सब देख रहा है कहां से देख रहा है तुम्हारे अंदर बैठा है तुम्हारे अंदर चैतन्य के रूप में वही तो बैठा है वही देख रहा है हाँ जो नारायण का वर्णन किया और उस परमात्मा के विषय में नैतन मनोविशति वागुत चक्ष शब्दोक बोधक निषेधात्मूलम उस परमात्मा का वर्णन बोले न तो मन प्रवेश कर सकता है ना बुद्धि प्रवेश कर सकती है ना इंद्रियां प्रवेश कर सकती है बोले तो महाराज अभी आप एक घंटे से बोल रहे हैं उसी परमात्मा के विषय में तो बोल रहे हैं शब्दों की एक शब्द से जो परमात्मा का वर्णन किया जाता है वो एक सीमा तक हाँ ये परमात्मा नहीं है ये परमात्मा नहीं है ये परमात्मा नहीं है बोधक निषेधतया थोड़ा दूर अन्वय के रूप में जाएंगे फिर निषेध मुख से जो परमात्मा नहीं है नहीं है नहीं है उसके बाद जो बचेगा जिसका तुम हाँ, निषेध नहीं कर सकते हो हाँ, मन परमात्मा नहीं बुद्धि परमात्मा नहीं प्राण परमात्मा नहीं शरीर परमात्मा नहीं इसके देखने वाला जो है अधिष्ठान है वो परमात्मा है इस तरह से वर्णन होता है हाँ, बोधक निषेधतया पूर्ण रूप से वर्णन कोई कर नहीं सकता क्यों परमात्मा एक है व्यापक है अद्वैते जब कोई बोलेगा कि परमात्मा ऐसा है तो बोलने वाला अलग होगा और जिसका वर्णन किया जा रहा है वो अलग होगा हाँ तो द्वैत हुआ क्या द्वैत हुआ द्वैत हुआ शब्द बोलते ही द्वैत हो जाएगा Haa. हमारे गुरु जी कहते हैं ठीक है सत्यम ज्ञान मनन्तम ब्रह्म हमारे वेद कहते हैं श्रुतियां कहती है। परमात्मा कैसा है सत्य है अनंत है ज्ञान स्वरूप है चित्त स्वरूप है, चित है आनंदम ब्रह्म विजानियात सत्यम ज्ञान मनन्तम ब्रह्म परमात्मा सत्य है चित्त है आनंद है बोले अगर शब्द से तुमने सत कहा तो सत कहा कैसे? अगर कोई असत नहीं है तो सत की सिद्धि कैसे भाई अगर किसी को बुद्धिमान कहा जाता है तो कोई मूर्ख होगा हो तब ना किसी को बुद्धिमान कहा जाएगा बोले शब्द निकलते ही द्वैत तो होगा अगर परमात्मा को सत कहोगे असत की सिद्धि अपने आप हो जाएगी परमात्मा को चित कहोगे अज्ञान की सिद्धि अपने आप हो जाएगी परमात्मा को आनंद कहोगे दुख की सिद्धि अपने आप हो जाएगी तो शब्द निकलते ही द्वैत होता है अद्वैत में बोलना भी बंद होता है केवल अनुभूति होती है इसलिए पुराने महात्मा कहते थे परमात्मा की अनुभूति माने गूंगे का गुड़ गूंगे का गुड़ बहुत पुराना दृष्टान्त है यह सब लोग बैठे जानते होंगे एक गंगा व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसको गुड़ खिला दो फिर उससे पूछो कैसा था अनुभव तो कर लिया आनंद भी आया लेकिन बता नहीं सकता है कैसा था इसी का नाम परमात्मा है परमात्मा की अनुभूति होती है संकेत होता एक सीमा तक ऐसे समझे वेदांत परिभाषा जब मैं पढ़ता था वेदांत का ग्रंथ सिद्धांत ले संग्रह वेदांत परिभाषा उसमें एक बड़ी सुंदर बात आई थी परमात्मा की एक थोड़ी झलक हाँ, जो शब्द से वर्णन थोड़ा सा हो सकता है पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता है नष्टे पूर्वे विकल्पेतु यावद अन्य नोदया निर्विकल चैतन्यम स्पष्टम तावत विभा सतोक आया था इतना सुंदर श्लोक है समझने के लिए नष्टे पूर्वे विकल्पेतु मन का एक संकल्प विकल्प समाप्त हो गया मन शांत है यावद अन्य नोदया और दूसरा संकल्प विकल्प अभी उठा नहीं एक खत्म हो गया दूसरा उठा नहीं उस समय मन निर्बल निर्विकल्प अवस्था में शांत अवस्था में कोई इच्छा नहीं है कोई संकल्प नहीं है कोई चाह नहीं है उस समय मन में जो एक विलक्षण शांति का अनुभव होता है उस समय मन में जो एक रस का अनुभव होता है उस समय मन में जो एक आनंद का अनुभव होता है उसी का नाम ब्रह्म है उसी का नाम परमात्मा है उसी का नाम आनंद है लेकिन ये केवल बता दिया गया अनुभव तो उसी को होगा जो उस स्टेज में पहुंचेगा ये बताने से भी पूरा समझ में नहीं आएगा एक अंदाज लगेगा आ, जिसका मन निर्विकल्प कभी होता होगा संकल्प रहित होता होगा ज्यादा नहीं तो तीन मिनट पांच मिनट के लिए भी अगर तुम्हारा मन निर्विकल्प हो जाता है आ? होता है संतों का होता है साधकों का होता है आ, एक संकल्प खत्म हो गया दूसरा संकल्प उठा नहीं उस समय जो तुम बैठे हो उस समय शांत मुद्रा में जो बैठे हो उस रस का अनुभव तो होता है उस शांति का अनुभव तो होता है लेकिन उस शांति का अनुभव करने वाला महात्मा भी उस शांति का वाणी से वर्णन नहीं कर सकता इसलिए उस ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा जाता है इसलिए उस ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहा जाता है क्योंकि उसका वर्णन नहीं होता है जैसे शांति का अनुभव कर लेगा आनंद ले लेगा रस ले लेगा लेकिन वो कैसा होता है ये तो जो अनुभव करेगा उसी को पता लगेगा हाँ वर्णन एक सीमा तक होता है शब्दों भी बोधक निषेधा शब्द भी एक निषेध हाँ ये परमात्मा ये परमात्मा ये परमात्मा फिर निषेध ये परमात्मा नहीं ये परमात्मा नहीं जहां वाणी रुक जाती है ये तो बाचो निवर्तनते अप्राप्य मन सासा मन के साथ सारी इंद्रियां जहां लौट आती है मौन हो जाती है शांत हो जाती है उसका नाम ब्रह्म होता है उसका नाम परमात्मा होता है उसी का नाम नारायण होता है कितना सुंदर नारायण का वर्णन इतना सुंदर नारायण का वर्णन लोग कहते हैं भागवत में ज्ञान नहीं है भागवत में वेदांत नहीं है और इससे बड़ा वेदांत क्या होगा ये शंकराचार्य जी का वेदांत आदि शंकराचार्य जी का सिद्धांत पूरा यहाँ लिखा हुआ है भागवत में सब कुछ है महर्षि व्यास की अंतिम रचना है हमको जो चाहिए वो भागवत से मिलेगा भक्ति चाहिए भक्ति मिलेगी ज्ञान चाहिए ज्ञान मिलेगा कर्म चाहिए कर्म मिलेगा ठाकुर की लीला चाहिए तो लीला मिलेगी अब महाराज कहते हैं आनंद तो आता है इस प्रवचन में सुनने में भी आनंद आता है जिसके जीवन में होगा उसको आनंद आता है अगर ये स्थिर ना होए यहां तो आनंद आया रस आया अगर घर जाने के बाद स्थिरता ना आवे वो अभ्यास ना हो मन निर्विकल्प ना होता हो तो क्या करे तो फिर सगुण साकार की भक्ति करो हा? राम की कृष्ण की हा? फिर अगर ब्रह्माकार मन नहीं होता तो कृष्णाकार हो जाएगा रामाकार हो जाएगा शिवाकार हो जाएगा हाँ भगवान शिव में मन को लगाओ राम में लगाओ कृष्ण में लगाओ भगवान सगुण साकार कितना सुंदर ऋषियों ने सोचा है लिखा है तब तो भगवान में मन कैसे लगावे शिवाकार रामाकार कृष्णाकार कैसे करें इसकी चर्चा हम लोग अगले दो दिनों में करेंगे बड़ा सुंदर प्रसंग है नव योगेश्वरों का ज्ञान भक्ति कर्म वैराग्य सभी की चर्चा इसमें है और बड़ा रस आपको आता ही होगा मेरे को व्यक्तिगत बोलने में बड़ा रस आता है कभी कभी लगता है बस मौन हो जाओ हा? अब बोलने की जरूरत नहीं इसका नाम ब्रह्मानुभूति है यही ब्रह्म साक्षात्कार होता है लेकिन पहले ध्यान रखना सीधे नहीं होगा पहले सगुण साकार की भक्ति करनी होगी गुरु की सेवा करनी होगी जीवन को ठीक बनाना होगा तभी इस अवस्था में पहुंचेंगे जो जीवन का लक्ष्य है तो आज इतना ही बोली बाके सदेव भगवान की जय जय